श्री गर्गसहिता जीत खंड पैंतालीसवां अध्याय रागिणियों तथा राग पुत्रों द्वारा भगवान श्री कृष्ण का स्तवन और उनका द्वारकापुरी के लिए प्रस्थान श्री नारद जी कहते राजन तदनंतर भैरव आदि राग भगवान श्री हरि के सामने उपस्थित हुए और रूप के अनुरूप उनके प्रत्येक अवयव का दर्शन करके अत्यंत हर्षित हुए श्रीहरि के विग्रह में जिस जिस अंग पर उनकी दृष्टि पड़ती थी वहीं वहीं वह ठहर जाती थी लावण्य विशेष का अनुभव करके वह वहां से हटने में समर्थ नहीं होती थी भगवान श्री कृष्णचंद्र के उस अत्यंत अद्भुत रूप का दर्शन करके वे भी पृथक पृथक उसका गुणगान करने लगे भैरव बोला श्रीहरि के दोनों घुटनों का चिंतन करो जिन्हें सदा अंक में लेकर कमला अपने कमलोपम करों से उसकी सेवा करती है मेघ मल्लार ने कहा सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण की दोनों जाँघे मानो कदली खंड है सोने के खड़े हैं खम्भे हैं तेज से पूर्ण है अनुपम शोभा से संपन्न है तथा पीताम्बर से ढकी हुई है उन दोनों वंदनीय उरु युगल का मैं ध्यान करता हूँ दीपक राग ने कहा भगवान के कटिभाग से नीचे जो संपूर्ण चरण है वे समस्त सुखों को देने वाले हैं तथा तो सुवर्ण किसी कांति धारण करते हैं उन सुप्रसिद्ध चरणों का भ्रजन करो मालकोष बोला भगवान श्रीहरि की जो कमर है वह केश के समान अत्यंत पतली है और वह मनुष्यों की दृष्टि का मान हर लेती है अर्थात उन कटी को देखने में दृष्टि समर्थ नहीं हो पाती वह मंद मंद समीर के चलने पर भी अत्यंत कंपित होने या लचकने लगती है इस प्रकार वह सबके चित्त को हर लेने वाली है मैं विनम्र मस्तक से उसकी वंदना करता हूँ श्री राग बोला राधिका बल्लभ का जो नाभि सरोवर है उसका मैं अपने हृदय में प्रतिदिन ध्यान करता हूँ वह पुष्कर कुंड के समान शोभा पाता है त्रिवली रूप लहरों से उसकी मनोहरता बढ़ गई है और वहाँ की रोमावली ने कामदेव के क्रीड़ा कानन को तिरस्कृत कर दिया है इंदोल राग ने कहा उधर में जो त्रिवली की पंक्ति है वह क्या अक्षरों की पंक्ति वर्णमाला है अथवा पीपल के पत्ते पर मोहन माला दिखाई देती है क्या कमल दल पर कोई श्याम रेखा है या उदर में यह रोमावली फैली हुई है भैरव राग की रागनियाँ बोली श्री कृष्ण हरि का जो पीताम्बर है वह दीप्तमान इंद्रधनुष तो नहीं है सोने के तारों की शिल्पकला द्वारा वह मनोहर ढंग से ठका हुआ है उसका ही भजन करो वह मनुष्यों का दुख हर लेने वाला है भैरव के पुत्रों ने कहा भगवान आपकी चारों भुजाएं, चारों समुद्रों के समान संपूर्ण विश्व को परिपूर्ण करने वाली है चार पदार्थों के समान आनंददायिनी है लोक रूपी चंदोवा के वितान में दंड का काम देती है तथा भूमि को धारण करने में दिग्गजों के समान प्रतीत होती है मेघमल्लार की रागनिया बोली सर्वबल्लभ भूमिपति भगवान श्री हरि के मधुर अधर का हे मन तू सदा चिंतन कर वह लाल रंग के बिंब फल किसी कांति से मंडित है तथा नूतन जपा कुसुम के लाल धलों की भांति उसका सुंदर स्वरूप है मेघमल्लार के बेटे बोले परमेश्वर श्री कृष्ण की जो निर्मल दंत पंक्ति है उसका सदा ध्यान करो उसने कपूर केवड़े के फूल मोती हीरे श्रीखंड चंदन चंद्रमा चपला अमृत तथा मल्लिका पुष्पों की कांति को पहले ही तिरस्कृत कर दिया है दीपक राग की रागिणियों ने कहा भगवान निज जनों की रक्षा करने में समर्थ तथा अभिष्ट वस्तु देने में दक्ष जो आपके युगल नैनों का कृपा कटाक्ष है वह रात दिन हमारी रक्षा करे वह कटाक्ष कामदेव के बाणों का परीक्षक है उससे भी तीव्र शक्ति वाला है उसने संपूर्ण लावण्य की दीक्षा ले ली है वह समस्त लावण्य की तो लक्ष्य है दीप के पुत्र बोले क्या ये नूतन कमल के बीच दो कुलिंग गौरैया पक्षी बैठे हैं, या तीनों लोगों के दुखों का नाश करने के लिए दो तीखी तलवारें हैं या कामदेव के दो विजयशील धनुष हैं अथवा परमात्मा श्री कृष्ण के मुख्य में युगल भ्रुमंडल शोभा पा रहे हैं माल की रागिनियों ने कहा सुंदर कपोल मंडल पर दो मंजल कुंडल नृत्य कर रहे हैं मानो चंद्रमंडल में दो नागिने नाच रही हों अथवा मकरंद से परिपूर्ण कमल पर भ्रमरावली मढ़रा रही हो माल को उसके पुत्र बोले आकाश मंडल में सूर्य देव उदित हुए हैं या मेघमाला में बिजली चमक रही है अथवा यदुपति भगवान श्री कृष्ण के मंडल कपोल द्वय पर ज्योति के खंड सा कनक निर्मित कुंडल झलमला रहा है श्री राग की रागनिया बोली दो कुलिंग कुंवा दो खंजन पक्षियों की पंक्तियों का परस्पर युद्ध हुआ उनके मध्य में बीच बचाव करने के लिए प्रफुल्ल कमल पर एक तोता निकट आ गया है जो अरुण बिंब फल को प्राप्त करने की इच्छा से वहां बैठा शोभा पाता है यहां कुलिंग या खंजन पक्षी भगवान के दोनों नेत्र हैं, उनके बीच में बैठा हुआ तोता नाजिका है प्रफुल्ल कमल मुख है और अरुण बिंब फल अधर है श्री राग के पुत्र बोले जिन्होंने अपनी कमर में पीतापर बांध रखा है मस्तक पर मोर मुकुट धारण किया है और ग्रीवा को एक ओर झुका दिया है जो हाथ में लकुटी और बंसी लिए हैं तथा जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं उन पटुतर नटवर भेजधारी श्री हरि का मैं भजन करता हूँ परी करी कृतपीतप हरिरी लगुडवे नुकरम चलकुंडलम पटुतरम धटवे सधरम इंदोल राग की रागनिया बोली दिन की शाम कांत की अलसी के फूल से उपमा दी जाती है जो यमुना के तट पर कदम्बकानन के मध्य भाग में विराजमान है तथा नई अवस्था की गोप सुंदरियों के साथ विहार करते हुए शोभा पाते हैं वे मनमाली हम सबके मंगल का विस्तार करे कुसुमोपमये कांतिल यमुना वनमाली मंगलारी इंदोल राग के पुत्रों ने कहा हरे भूतल पर मेरे समान पात की नहीं है और आपके समान कोई पापहारी भी नहीं है इसलिए आपको जगन्नाथ देव मानकर मैं शरण में आया हूं। आपकी जैसी इच्छा हो वैसा मेरे प्रति कीजिए ने कहा राजन रागो द्वारा किए गए उपर्युक्त ध्यान को जो सदा सुनता अथवा पढ़ता है दे भगवानी कृष्ण उसके नेत्रों के समक्ष प्रकट हो जाते हैं इस प्रकार वेद आदि को अपने स्वरूप का दर्शन करा के श्री हरि उन सबके देखते देखते चतुर्भुज बन गए इस प्रकार श्री कृष्ण का दर्शन करके जब देवता लोग अपने गणों के साथ चले गए तब सेना में अपने पुत्र संबर शत्रु प्रद्युम्न को स्थापित करके परात पर भगवान श्रीहरि ने अपनी द्वारिका पुरी में जाने का विचार किया मिथिलेश्वर उनके रथ पर मंजीर घंटा और किंकड़ी की मधुर ध्वरी होने लगी सुंदर की आवाज़ भी उसमें मिल गई। दारुक ने उस रथ में आदि चंचल घोड़े ज्योत दिए, वह उत्तम उत्त आभूषणों से सजाया गया था। उसके आगे वेद मंत्रों का घोष भी होता था और उसके ऊपर का गुणाध्वज प्रभंजन के वेग से फहरा रहा था ऐसे रथ के द्वारा वेदपुरी को छोड़कर परमात्मा श्रीहरि यादव वृंद से मंडित द्वारिकापुरी को चले गए इस प्रकार श्री गर्ग सहिता में विश्वजीत खंड के अंतर्गत नारद बहुलास्व संवाद में श्री कृष्ण के ध्यान का वर्णन लाभक ४५वां अध्याय पूरा हुआ